त्म नुम क्षुर्णमह प्रपदे ओ शाति ओम शांति शांति शांति शंकरचार्य केशवं बादरायनम पुनः वंदे भगवुनपुन ईश्वर यो मूर्ति विभागिने मवद्यादेहाय दक्षिणात नमः ओ शांति शांति शांति भगवान के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के चौथीसवे श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पैतीसवे श्लोक की चर्चा होनी है तत्वसी तो वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में प्रमाण है जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त वाला है उसे तत्वमशादि वाक्य के उपदेश मात्र से ही ज्ञान हो जाता है या पूर्वदिष्ट वाक्य जब प्रतिबंध रहित चित्त होता है तब स्मृत हो जाता है तो स्मृतो तत्वमसी वाक्य रूप प्रमाण से भी अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार ये भी आवरण नामक दोष का निवर्तक है उससे ब्रह्मात्म एकत्व अनावृत हो जाता है और अनावृत ब्रह्मात्मा एकत्व को एक व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है वह चेतन होने के कारण जिसका आवरण निवृत्त हो गया वृत्ति व्याप्ति के द्वारा तत्वमश्यादी वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति व्याप्ति के द्वारा जिनका आवरण भंग हो गया उन्हें अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में ब्रह्म का स्पुरन स्वतः होता है लेकिन जिनके चित्त में प्रमे विषयक संशय या विपर्य नामक दोष हो तो ये ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माने गए हैं तो प्रमेयक संशय एवं विपर्य की निवृत्ति का उपाय है मनन निधिध्यासन और मनन तथा निधिध्यासन से हो जाता है ब्रह्मात्म एकत्व के संस्कार से संस्कारित मन ब्रह्मात्म एकत्व संस्कार को माना जाता है शुभ संस्कार शुभ वासना ब्रह्मात्म भेद विषयक संस्कार को कहा जाता है अशुभ संस्कार इन दोनों का आपस में विरोध है ब्रह्मात्म भेद विशेष संस्कार और ब्रह्मात्म अभेद विशेष संस्कार का परस्पर हो जाएगा विरोध इसलिए वे हमारी अहम वृत्ति को अपने अपने विषय के ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहता है अशुभ संस्कार का विषय है ब्रह्मात्म भेद और वो ब्रह्मात्म भेद वही मान सकते हैं जो अनात्मा में से ही कहो तो या पंच में से किसी न किसी कोष विशेष को ही आत्मा का स्वरूप समझ रहे हो तो वे आत्माओं को एक दूसरे से भिन्न और परमात्मा से भी भिन्न मान सकते हैं ऐसा भेद विशेष संस्कार जब अहम वृत्ति को अपहृत करने में समर्थ हो जाता है तो पंचकोश में से ही किसी न किसी कोशाक कोश को आलंबन बना करके वह वृत्ति रहती है तो भेद प्रतीत होगा शुभ संस्कार से शुभ संस्कार जो स्वाभाविक अभेद है तद है इनमें से एक परास्त होगा एक विजयी होगा बलवान होगा विजयी और पराजित होगा जो दुर्बल है जब तक अशुभ संस्कार की अपेक्षा मनन निधिध्यासन से प्राप्त ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संस्कार दुर्बल रहता है तब तक अधिकतर हमारी अहम उपाधि में से ही किसी न किसी उपाधि विशेष को आलंबन बना करके रहती है तब भी साधक प्रयत्नशील रहता है मनन निधिध्यासन के लिए तो शुभ संस्कार पुष्ट होता जाता है दृढ़ होता जाता है प्रबल होता जाता है क्षीण होता जाता है अशुभ संस्कार और जब अशुभ संस्कार बिल्कुल दुर्बल होगा शुभ संस्कार प्रबल होगा ये कैसे होगा वो होगा मनन निधिध्यासन के दीर्घ काल पर्यंत आदर पूर्वक निरंतर अनुष्ठान से मनन निधिध्यासन के करते रहने से ये शुभ संस्कार हो जाएगा प्रबल फिर जिसके चित्त में ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक प्रबल वासना है उसकी अहम वृत्ति ब्रह्माभिमुख ही रहेगी उसे माना जाता है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त वाला उसे अहम ब्रह्मास्मि ये बोध उस समय स्मृत तत्वमसी वाक्य या उपदिष्ट तत्वमसी वाक्य से होता ही है और वह बोध समूल अध्यास रूपी आवरण का बाधक बनता ही है आवरण नामक दोष के निवर्तक साक्षात्कार रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति उसे निश्चित होती है इसे बताया जा रहा है पैंतीसवें श्लोक में पैंतीसवे श्लोक का उच्चारण कर लें राभ्यस्ता ब्रह्मेवास्मी भावासना ब्रह्मे हरत्य विद्या विक्षे हरत्या विक्षेन्गा निवरसन तो वासना शब्द का अर्थ है संस्कार संस्कार दो प्रकार का बताया गया अशुभ शुभ और सामान्य रूप से प्रयुक्त वासना शब्द से अशुभ संस्कार भी लिया जा सकता है उस अशुभ संस्कार संस्कार का व्यावर्तन करने के लिए वासना का स्वरूप बताया गया ब्रह्मे इति यानी इत्याकारक इति शब्द का अर्थ है इत्याक ब्रह्मे वास्मी यह वाक्य बता रहा है ब्रह्मात्म एकत्व जो स्वाभाविक है उसे और उस स्वाभाविक ब्रह्मात्म को विषय करने वाली जो वासना स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व विषयक जो वासना उसे कहा जाएगा ब्रह्मे वाह मस्मी इति वासना इस द्वितीय पाद का अर्थ होगा स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक संस्कार ये कौन सा संस्कार होगा अशुभ संस्कार या शुभ संस्कार ये शुभ संस्कार तो ब्रह्मे वास्मी इति वासना शब्द का अर्थ निकला शुभवासना शुभ संस्कार और ये कैसे प्रबल होती हैं? तो कहते हैं एवं निरंतराभ्यस्ता तो एवं शब्द पूर्वोक्त पद्धति का परामर्शक है पूर्व श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित जो मनन का प्रकार है निधि का प्रकार है उसे एवं शब्द से लेना वेदांत अनुकूल वेदांत अर्थ निश्चाय तथा तो वेदांत विपरीत अर्थ की बाधिका जो युक्तियां हैं उन युक्तियों से चिंतन ये पहले बताया उस चिंतन को यहां पर एवं शब्द से लीजिए और उसे निरंतर ये उपलक्षण है दीर्घकाल और आदर का योग दर्शन में कहा गया न कि आत्म विषयनी वासना दृढ़ कब होती है जब निरंतर आदरपूर्वक दीर्घकाल तक अभ्यास करता है साधक आत्मा के अनुसंधान का आत्मा अनुसंधान का धारणा ध्यान का तो प्रबल हो जाता है शुभ संस्कार तो ये निरंतर शब्द को आदर तथा दीर्घ काल का भी उपलक्षण समझना इसलिए निरंतर शब्द का ये अर्थ निकलेगा अखंड निरंतर शब्द का अर्थ है अखंड अखंड का मतलब अविच्छिन्न रूप से ये नहीं कि कुछ दिन किया ध्यान मनन निर्ध्यासन फिर वेदांत का चिंतन छोड़ दिया फिर महीनों दो महीने के बाद शुरू किया तो ये निरंतरता नहीं है उसमें निरंतरता का अर्थ है कि होता ही रहे अविच्छिन्न रूप से और ये नहीं कि कुछ समय में ही एक नवरात्रि आई तो नवरात्रि तक वेदांत का निरंतर चिंतन कर लिया फिर छोड़ दिया तो दीर्घ काल नहीं हुआ अनात्मा पंचकोशों का आत्म, आत्म रूप से अनुसंधान ग्रहण कितने समय तक होता है दो चार दिन होता से ही हो रहा है या अनादिकाल से असंख्य जन्मों से इन्हीं पंचकोशों में से किसी ने किसी कोष को अनात्मा को अपना स्वरूप मान रहा है और उससे प्राप्त जो अशुभ संस्कार हैं, वो कितना प्रबल होगा उस अशुभ अस, संस्कार को परास्त करने वाला शुभ संस्कार प्राप्त करना है इसलिए उसे वर्ष दो वर्ष करने मात्र से नहीं होगा बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते तो बहुनाम बहु जन्मनाम मतलब जन्म तो सभी के हो रहा है अनेक लेकिन वेदांत की साधना करते करते श्रवण मनन निधि ध्यान करते करते अनेकों जन्म साधक बिता करके शुभ संस्कार को अभ्यास से दृढ़ करता है इसलिए दीर्घ काल और दीर्घ काल में भी हर एक जन्म में फिर साधक बन करके ही आता रहा वेदांत श्रवण करता रहा वेदांत मनन करता रहा निधिध्यासन करता रहा तो ये हो जाएगा दीर्घ काल ये नहीं कि श्रवण मनन निधिध्यासन जो ज्ञान के अंतरंग साधन है ये कर तो रहा है लेकिन बाकी साधनों के प्रति आदर बुद्धि है जितनी उससे न्यून आदर बुद्धि इन मनन निधिध्यासन में रख करके कर रहा है तो फिर जिसके प्रति आदर नहीं है वह उतना उपादेय भी नहीं बन पाता स्वीकार्य भी नहीं हो पाता तो जिसके प्रति आदर बुद्धि है उस साधन का उपादान करने के लिए अनादरणीय जो साधन है वो छूट जाता है इसलिए कहा गया कि दीर्घ काल भी होना चाहिए और आदरपूर्वक भी होना चाहिए इन साधनों के प्रति आदर भी हो ऐसे दीर्घकाल निरंतर निरंतर पूर्वक अनुष्ठित श्रवण मनन निधिध्या से अहम् ब्रह्मास्मि यह इत्यािका वासना कहो या संस्कार कहो ब्रह्मात्म एक विषयक प्रबल हो जाता है दृढ़ हो जाता है अशुभ संस्कार बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है कार्यकर अवस्था में नहीं रहता तो फिर क्या होता है तो कहते हैं हरती का विशेषण कर्ता बना दिया वासना को वो जो प्रबल संस्कार है वह प्रबल संस्कार अविद्या हरति ब्रह्म वाहमस्मी यहाँ के एवकार को हरति क्रियापद के साथ भी अन्वित करिए और क्रियापद के साथ अन्वित जो एवकार होता है वह माना जाता है कार्य की अवश्यम भाविता को बताता है अवश्यम भाविता का ज्ञापक होता है निश्चित फल होगा ही होगा ये विश्वास दिलाता है क्रिया पद के साथ प्रयुक्त एवकार इसलिए ब्रह्म वाहमस्मी इस वाक्यस्थ एवकार को हरती के साथ भी जोड़ दीजिए तो निरंतर दीर्घ काल आदरपूर्वक श्रवण मनन निदिध्यासन से प्राप्त जो वासना है शुभ संस्कार है वह अविद्या विक्षेपान हरती है अविद्यक अविद्या को और विक्षेपों को दूर करती ही करती है अविद्या तथा विक्षेप का मतलब तूल अविद्या लेना और अविद्या शब्द से मूल अविद्या लीजिए कारण अविद्या तुल अविद्या का अर्थ होता है कार्य अविद्या विक्षेप जो है कार्य अविद्या है यानी अध्यास रूप है उस अध्यास के अवंतर दो प्रकार हैं, है अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। तो विक्षेप शब्द से दोनों भी अध्यासों को लीजिए ज्ञानाध्यास भी और अर्थाध्यास भी अध्यस्त पदार्थों को कहा जाता है अर्थाध्यास सर्प दंड भूरेखा आदि रस्सी में अध्यारोपित जो पदार्थ हैं, वे हैं ध्यास अध्यारोपित पदार्थ और ज्ञानाध्यास उनका ज्ञान उनकी प्रतीति अध्यस्त पदार्थों की जो प्रतिति है जिसको भ्रांति कहा जाता है भ्रांति रूप ज्ञान कहा जाता है वो ज्ञान ज्ञानाध्यास इन दोनों को विक्षेप शब्द से लीजिए तो विक्षेप हुआ अध्यास अविद्या हो गई ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान रूप आवरण मूल विद्या। और इनको मूल अविद्या तथा तूल अविद्या को यह शुभवासना प्रबल शुभवासना हरत्येव इसका हरण कर ही लेती है हटाई देती है कैसे हटाएगी संस्कार से आध्यास और मूल अविद्या कैसे निवृत्त होगी कते इस प्रकार कि ये जो शुभ संस्कार है ये शुभ संस्कार प्रबल हैं जिसके चित्त में उसके चित्त में अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार की उत्पत्ति का प्रतिबंधक कोई भी दोष रहा नहीं जो अशुभ संस्कार था प्रमयक संसे विपर्य रूप वह भी हो गया तो तत्वमसी वाक्य निराबाध रूप से अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार उत्पन्न करता है परमा उत्पन्न करता है ब्रह्मात्म एक विषय और उस ब्रह्मात्म एकत्व विषयक साक्षात्कार की उत्पत्ति में तत्वमसी वाक्य का सहयोगी बनती है ये शुभ वासना सहयोगी बनकर के साक्षात्कार द्वारा अविद्या तथा विक्षेपों को हर तेव का मतलब आवरण भंग करती ही है ये शुभवासना ज्ञान द्वारा करेगी साक्षात नहीं ज्ञान उत्पन्न करती है ज्ञान उत्पन्न होगा यद्यपि प्रमाण से उस प्रमाण की सहयोगी बनती है प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवर्तक बन करके तत्वमसी तो तो प्रमाण की सहायक बनती है यह शुभ वासना इसकी सहायता के बिना तत्वसी यह प्रमाण अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए शुभवासना को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि अविद्या विक्षेपान ज्ञान के प्रति साधन बनने से सहयोगी बनने से तो ये शुभ वासना कैसे आवरण भंग करती है समूल अध्यास के निवर्तक बनती है इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया रोगा रोगानिव रसायनम ईव शब्द का अर्थ है यथा तो यथा रसायनम रोगान तो आयुर्वेद में जो रसायन होते हैं वे जिस रोगों के निवर्तक रसायन रोगी सेवन करता है तो रोगी के द्वारा सेवित रसायन रोगों का निवर्तक बनता ही है जैसे ऐसे ही दीर्घकाल, काल निरंतर आदरपूर्वक अनुष्ठित श्रवण मनन निधि ध्यान से प्राप्त शुभवासना ज्ञान द्वारा समूल अध्यास रूपी आवरण का भंग करती ही है आवरण को हटाती ही है ये पैंतीसवे श्लोक में बताया गया आवरण भंग होने के बाद ये आवरण भंग करना ही एक मोक्ष है ज्ञान का फलभूत मोक्ष आवरण भंग होने के बाद जो वृत्यात्म आवरण का भंजक वृत्तियात्मक ज्ञान है वह स्वयं भी निवृत्त हो जाता है बाधित हो जाता है फिर अवशिष्ट जो रहता है उसे ज्ञान का फल भी नहीं माना जाता ज्ञान उसमें कुछ भी दोष हटाता नहीं और गुणों का आधार नहीं करता दोषों को हा? यानी निषेध का निषेध करने पर जितना हटाने योग्य था वो हट गया तो जिसको हटाना संभव नहीं है हे या न होने से उसे अवशिष्ट कहा जाएगा वो रहता है जिसका जिसको हटाना संभव ही नहीं है तो स्वरूप को आत्म स्वरूप को ब्रह्मात्म एकत्व को हटाना संभव है नहीं उसको हटाने वाला कौन होगा इसलिए उसे कहा जा रहा है अवशिष्ट निषेध के निषेध के पश्चात जो निषेध योग्य नहीं है वह शेष रह गया वह शेष परमार्थ सत्ता वाला आत्मस्वरूप है वह चेतन होने से स्वयं भाष रहा है हमेशा भास रहा है उसे ज्ञान का फल भी नहीं कहा जाता ज्ञान का फल तो आवरण भंग रूप मोक्ष है और वो मोक्ष स्वतः सिद्ध है इसलिए नित्य माना जाता है ना उसे ज्ञान का ज्ञान से साध्य होगा तो ज्ञान होने पर होने वाला होगा अनित्य हो जाएगा अब ये जो है आपका छत्तीसवां श्लोक इस 36वें श्लोक में जो उत्तम अधिकारी है जिसके चित्त में कोई भी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष नहीं है उसे तो अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाएगा वह कृतकृत्य हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि बोध होने के बाद फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता कृतकृत्य हो जाता है ज्ञान से ही इसलिए गीता ने कहा एतद् तद बुद्धवा बुद्धिमान सिया कृत्या कृतकृत्य भारत एतद् तत् शब्द का अर्थ है पुरुषोत्तम तत्व निर्विशेष ब्रह्म और उसे आत्मरूप से जान लिया तो ब्रह्मात्म एकत्व तो विशेष का आवरण निवृत्त हो गया तो उसे माना जाता है सबसे बुद्धिमान मनुष्य जो अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभविता है वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है और उसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता वो कृत क्रित कृत्य हो जाता है कृत्य कहा जाता है कर्तव्य को कृत कहा जाता है कर लिया है जितना भी कर्तव्य था उसे संपन्न कर लिया है जिसने वो है कृतकृत्य तो ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्तव्य स्वयं के पुरुषार्थ में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए शेष नहीं रहता लेकिन जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनका तो कर्तव्य शेष रहेगा ना ओ श्रवण मनन निधि ध्यासन है श्रवण संपन्न हुआ श्रवण मनन से यदि परोक्ष निश्चय हो गया तो निधि ध्यास करने के लिए निधि ध्यासन के सहयोगी के रूप में और साधन बताए जा रहे हैं सहज निदिध्यासन कौन कर सकता है कहा कर सकता है ऐसा स्थान और ऐसी विशेषता बताई जा रही है जिस स्थान में तथा तो जिस विशेषता के अर्जित करने से निराबाध रूप से निदिध्यासन रूप साधन को दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक कर सकता है ऐसे सहयोगी साधन बताए जा रहे हैं तो वो छत्तीसवें श्लोक का उच्चारण कर ले नित्य शुद्ध विमुक्त खंडमद्वय सत्त ततो य परम ब्रह्म तदेव अहम् ऐसा अन्वय करिए परम ब्रह्म तदेव अहम् ऐसा अभ्यास करना है ये निधिध्यासन होगा परम ब्रह्म की परता को सिद्ध करने वाले पर का अर्थ सूक्ष्म व्यापक आभ्यंतर उसे सिद्ध करने वाले ये विशेषण बताए गए हैं कि नित्य शुद्ध विमुक्तम पहला विशेषण पर ब्रह्म का अखंड अखंडानंद अखंडानंदम द्वितीय अद्वयम तीसरा विशेषण सत्यम ज्ञानम और अनंतम ये तीन ऐसे छ विशेषण हैं जो ब्रह्म की परता का निश्चय कराते हैं परब्रह्म कैसा है तो कहते है, नित्य शुद्ध विमुक्त एकम वो नित्य शुद्ध है और नित्य विमुक्त है और एक है अनेक नहीं तो नित्य शब्द ने नित्य शब्द का अन्वय शुद्ध विमुक्त और एकम में से प्रत्येक के साथ करिए तो इन तीन विशेषणों में से नित्य शुद्ध यह विशेषण बता रहा है कि परमात्मा हमेशा स्वतः शुद्ध ही है परमात्मा का स्वरूप पूर्वाचार्यों ने बताते समय एक शब्द प्रयोग किया कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है तो नित्य शुद्ध है का मतलब उसमें स्वतः कोई अशुद्धि नहीं है तो जो स्वतः शुद्ध हो लेकिन अशुद्ध वस्तु के संसर्ग से अशुद्ध वस्तु की अशुद्धि इसमें आ जाती है अशुद्ध हो जाता है लेकिन पर तो किसी से भी संश्लिष्ट है ही नहीं इसलिए असंग है असंग होने से उसका किसी के साथ भी कोई संसर्ग नहीं होगा तो परब्रह्म से अतिरिक्त जो सदोष पदार्थ हैं उन सदोष पदार्थों से परब्रह्म का संश्लेष हो जाए तो संसर्गजन्य अशुद्धि आ सकती है लेकिन परब्रह्म का किसी के साथ कभी संसर्ग हुआ ही नहीं अतीत में वर्तमान में भी नहीं है भविष्य में भी नहीं होगा इसलिए उसे कहा गया नित्य शुद्ध नित्य शुद्धता का ज्ञापक है नित्य विमुक्त वो तो नित्य विमुक्त है का मतलब अनात्मा पदार्थों के साथ कभी भी वह संबद्ध हुआ ही नहीं संसर्ग उसका हुआ ही नहीं और संसर्ग न, संसर्ग न होने से अन्य दोषवान पदार्थ के संसर्ग से ब्रह्म निर्दोषी रहेगा दोषवान नहीं हो। और स्वतः ब्रह्म में कोई दोष नहीं है निर्दोषम ही समम ब्रह्म ये गीता बताती है कि ब्रह्म निर्दोष है और सम है का मतलब एक रस है एक रूप है इस प्रकार ये जो ब्रह्म है उसे नित्य विमुक्त इस शब्द से बताया गया और नित्य एकम इससे बताया जा रहा है वस्तुतः अपरिचिन्नता को एक प्रकार है वो हमेशा पहले भी एक था अध्यास होने से पहले अध्यास काल में भी वह एक ही है वस्तुतः और अध्यास के बाधित होने पर भी वह अद्वितीय ही रहता है अकेला ही रहता है इसे एक नित्यम, नित्य एक नित्य एकम शब्द बताएगा कि वह नित्य एक वस्तु है अद्वैत नित्य है जिस समय द्वैत प्रतीत हो रहा है उस समय समय भी अद्वैत ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे में अकेला सो करके स्वप्न में देखता है कहीं विराट कुंभ मेला आदि में गया है तो करोड़ों की संख्या में एकत्रित हुई भीड़ को देखता है और उनका होने वाला जो व्यवहार है उसको देखता है लेकिन जागृत पुरुष की दृष्टि में वह स्वप्न देखने वाला उस समय अनेक आत्माओं का अनुभव करने पर भी स्वप्न में जागृत दृष्टि से वह अकेला ही उस कमरे में है ऐसे ही ये कहा गया कि नित्य एकम ब्रह्म तो ब्रह्म नित्य शुद्ध है क्योंकि नित्य विमुक्त है नित्य विमुक्त कार्य अर्थ है असंबद्ध। तो इस प्रकार ये अखंडानंद अब अब दूसरा विशेषण बताया जा रहा है अखंड आनंद ब्रह्म है पर ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म उसमें अखंड ये आनंद का विशेषण है खंड कहा जाता है परिच्छेद को अखंड हो जाएगा परिछेद रहित अपरिछिन्न आनंद वो है यो वय भूमा तत्सुखम इस वाक्य के द्वारा नारद जी को बताया गया सनत कुमार जी ने जो ब्रह्म है योवय भूमा तत्सुखम वो सुख ही आनंद है वो अखंड आनंद है वो परिचिन नहीं है भूमा शब्द का अर्थ ही होता है अपरिछिन्न तो अपरिछिन्न आनंद परब्रह्म का स्वरूप है और कैसा है वो अद्वयम यानी द्वैत वर्जित है अपनी सत्ता के समान सत्ता वाली दूसरी वस्तु उसके पास टीक ही नहीं सकती उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो ही नहीं है इसलिए अद्वय है और सत्यम है का मतलब अबाधित है और अनंत है का मतलब त्रिविध परिच्छेद रहित है देश काल वस्तु से अपरिचिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अबाधित ज्ञान ये जो परब्रह्म का स्वरूप है वही मैं हूं तदेव अहम् अस्मि। अहम् एव तत् यहां पर अहम् के साथ अन्वित एव को तत् के साथ जोड़ दीजिए कि जो परब्रह्म है वही मैं हूं उपाधि के कारण अविद्यावशात मैं परब्रह्म से अपने आप को अभी तक अलग सा समझता था लेकिन मैं तो पर ब्रह्म स्वरूप ही हूं ये अभ्यास का प्रकार हुआ और इस अभ्यास में यानी निधि ध्यास इस प्रकार करना है वाक्यर्थ का अनुसंधान निधि है और इस वाक्यार्थ का अनुसंधान रूप निधि के सहयोगी बताए जा रहे हैं ये सैतीसवें श्लोक में विविक देश आसीनो विरागो विजिंद्रिय भावदेक तमत तो भावेत् कर्ता है अनन्यधी प्रथमानता है न तो अन्य धी जिज्ञासु भावेत तो, भाव ना करे ने चिंतन करे ऐसा कहां पर चिंतन करे तो कहा विविदेश विविक्त देश में आशीन विविक देश में तो विविक्त देश कहा जाता है वेदांत अर्थ के संस्कार से हीन लोग जहां रहते हैं वह स्थान तो हुआ अविविक्त देश बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको वेदांत से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है जिनका और ऐसे लोगों के साथ रह करके ये निधिध्यासन का अभ्यास नहीं हो पाएगा निधिध्यासन का अभ्यास करने के लिए विविक्त देश चाहिए तो विविक देश का अर्थ निकलेगा समान विचारधारा वाले अनेक लोग रह भी रहे हो लेकिन विचार समान होने के कारण आदर उनका आदरास्पद सजिज्ञासुओं का श्रवण मनन निधिध्यासन होने के कारण वहां ऐसे साधकों के साथ साधकों का समूह जहां रहता है उसे विविक्त स्थान कहा जाता है एकांत स्थान क्योंकि विचार में विपरीत विचार चित्त में ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हुए प्रकट नहीं होंगे तो विविक्त देशे आसीन विविक्त स्थान में रह रहा है ध्यान करना है तो ध्यान सवासन में करना है लेटे लेटे या खड़े खड़े तो ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास व्यास्य ने कहा आसीन संभवात निधि ध्यास करने के लिए एक स्थान पर विविध देश में एक स्थान पर बैठे पहले एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करें दो चार साल पहले एक महात्मा यहां चातुर्मास कर रहे थे चातुर्मास के बीच में लगभग साढ़े तीन चार घंटे का एक चंद्र ग्रहण पड़ा तो अपने घाट पर जाकर के लोग ध्यान भजन करते हैं जपा जी तो वहां अपने समय से जा करके समय से पहले ही एक महात्मा ने आसन लगा दिया जैसे ग्रहण होने का लगने का समय आया मेहताजी भी गए हम भी गए अपने अपने स्थान पर बैठे लेकिन वो महात्मा साढ़े तीन पौने चार घंटा ऐसे बैठे रहें जैसे कोई फूट खड़ा है ऐसे बैठेगी नहीं हिले दुले तक नहीं ऐसा बैठने का अभ्यास भी होना चाहिए ना पहले आसन पर बैठे बहुत ज्यादा आयु वाले भी नहीं थे कम ही आयु थी उनकी बात है निरपेक्ष भाव से रहते थे बड़े अच्छे महात्मा थे नाम भी वैसा ही था असंग असंगान नाम था उनका तो ओ, हमारे देखे हुए महात्मा ऐसा अभ्यास पहले बैठने का कर ले और भगवान व्यास जी कहते हैं निधि ध्यान आसी संभवात बैठ करके ही निधि ध्यास संभव है लेटे लेटे करेंगे तो कब नींद लग जाएगी पता ही नहीं चलता और खड़े खड़े करेंगे तो गिरने की संभावना रहती है इसलिए खड़े शोरी होकर के भी नहीं और लेटे शोरी होकर के भी नहीं आसन पर बैठ करके आसीना जैसे गीता में कहा है आ, शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिर वैसा स्थान एक निश्चित करके वहां बैठ लिए और फिर शन शन उपरमे बुद्धिया धृती गृहित आत्मन्य आत्मसंस्थम मन कृतवा न किंचित चिंतित तो मन को फिर धीरे धीरे अनात्मा से हटा करके जो यहां पर परब्रह्म का स्वरूप बताया वही तो आत्मा है उसी स्वरूप में मन को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर क्या करें कि न किंचित चिंतित मन से भी मनोव्यापार कुछ भी न करें आत्मा में मन पहुंच गया तो फिर मन से भी निष्क्रिय हो जाए तो यह निधि ध्यास की परिपक्वता आगे जैसे जैसे आत्मसंस्त होने के बाद विचार छूटता जाएगा निधि ध्यास परिपक्व होता जाएगा इसलिए कहा कि विविक्त देशे आसीन मन को आत्मस्त होने के बाद भी आत्मस्वरूप से प्रचुत करने वाला दोष माना जाता है रागद्वेश को रागद्वेश ये जो दोष हैं ये आत्मसंस्थ मन को भी तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाव मीवांबसी ये कहा गया न जो असंयमित मन है उसे तत्शब्द से लिया गया और वह हमारी प्रज्ञा को यानी अहम वृत्ति को आत्मसंस्थ हुई आत्माभिमुख हुई अहम को को बलात्त करके अपने विषय राग द्वेष के विषय होंगे अनात्म पदार्थ ही स्वयं के विषय में किसी को न राग होता है न कोई द्वेष होता है राग द्वेष दूसरे से हुआ करते हैं अनुकूल दूसरे से राग प्रतिकूल दूसरे से द्वेष तो राग द्वेशास्पद वस्तुओं के चिंतन में मन लगाता है प्रज्ञा को इसलिए जरूरी है पहले राग द्वेश से रहित होना वैराग्यवान होना इसे यहां पर अनन्य का ही एक विशेषण है ये सब अनन्य के विशेषण है विविक देशे आसीन ये एक विशेषण है दूसरा है विराग वह अनन्य धी कैसा होना चाहिए तो कहते रा, राग से रहित होना चाहिए राग ये उपलक्षण है द्वेष का भी तो राग द्वेष से रहित जो अनन्य धी है वह भाव येत यानी भावना करे चिंतन करे यह भावना है वेदांत की निधिध्यासन तो विराग वैराग्य के लिए आवश्यक है इंद्रियों का निग्रह पहले तो कहते विजितेन्द्रिय इंद्रिया निगृहित हैं, तो वैराग्य टिका रहता है इसलिए विजितेन्द्रिय और आगे हैं एकम आत्मा आत्मा एको देव सर्वभूतेश गूढ़ के अनुसार प्राणिमात्र में अंतर्यामी के रूप में स्थित एक है जितने शरीर उतनी आत्माएं नहीं है वेदांत की वेदांत का आत्मा एक है इसलिए एकम आत्मान वो प्रत्येक आत्मा अंतर्यामी एक है और वो कैसा है तो अनंतम तम तो अनंत जो परमात्मा है वही शोधित तो तुम अर्थ का वास्तविक स्वरूप है शोधित तो तुम अर्थ और ये शोधित तो तदर्थ अलग अलग नहीं है अनंतम तम शब्द से शोधित तो तदर्थ को लेना तो शोधित अनंतम तम यानी शोधितम तत्पदार्थम वो पूर्व वाक्य में जो बताया था पूर्व श्लोक में नित्य शुद्ध विमुक्त एकम इत्यादि से वही क्या करें तो अनन्यधी साधक भावएत मैंने चिंतित उसी की चिंता करे उसी का चिंतन करे तो इस प्रकार ये निधि यसन के सहयोगी होंगे विविक देश यानि समान विचार वाले साधकों के द्वारा सेवित तो स्थान और वहां पर अपना आसन डालकर के बैठ बैठ लें और दीर्घ समय तक बैठ, बैठे रहने का अभ्यास कर होने के बाद ये भावना करें ऐसे कि ये भी, आ, और वैराग्य ये भी एक हुआ एक साधन सहयोगी इंद्रिय संयम भी सहयोगी साधन है और इन सब साधनों से संपन्न जो अन्य धी है का मतलब स्वतः सिद्ध ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला साधक वह एक पर ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा चिंतन करें भावित चिंतित तो शुरू में निधिध्यासन हो जाएगा सविकल्पक समाधि रूप संप्रज्ञात समाधि रूप उसमें विचार भी रहेंगे यही विचार होगा कि मैं पंचकोश से अतीत और समष्टि उपाधि से रहितो परब्रह्म ही हूं ये विचार विचारकर्ता और विचारणीय विषय शुरू त्रिपुटी रहेगी संप्रज्ञात समाधि में लेकिन इस त्रिपुटियों को मिटाते हुए केवल जो प्रमेय है आत्मवस्तु है भावना का विषय है वही अवशिष्ट रह जाए तदा सु, द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम जो ध्यान करने वाला है निधि ध्यास करता अपने निधिध्यासन कर्तृत्व स्वरूप को भी भूल जाए और केवल परब्रह्म ही पर, पर अवशिष्ट रह जाए निधिध्यासन एवं निधि ध्यास कर्ताप ये दो छूट जाएंगे और जिसका निधि ध्यास हो रहा था स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व का वो रहेंगे तो माना जाता है आत्मसंस्थमन हो गया फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है करेंगे तो फिर वहां से हटेगा करने के लिए तो कर्ता पना की जरूरत पड़ेगी ना तो कर्ता बनने के लिए तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से प्रचुत होकर के शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मबुद्धि करनी पड़ेगी तभी तो कर्तृत्व आएगा तो ये कहा अन्यधि तम अनंतम एक आत्मा भावेत तो। अब किसी के मन में शंका होती है कि जो संसार को सत्य समझ रहा है द्वैत को सत्य समझ रहा है अविद्या अवस्था में भ्रांत पुरुष ऐसे भ्रांत साधक के चित्त में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि द्वैत सत्य द्वैत प्रपंच के रहते हुए अद्वैत का ही चिंतन कैसे होगा जब द्वितीय वस्तु भी है तो उसके भी चिंतन में मन जाएगा ही इस आशंका का समाधान करते हुए कहा जा रहा है द्वैत शब्द से ग्राह्य जो कार्य कारण रूप उपाधि है क्षर अक्षर पुरुष रूप जो उपाधि है उस उपाधि को आत्मा के वास्तविक स्वरूप में विलीन कर लें ये यहां पर बताया जा रहा है अड़तीसवें श्लोक में अड़तीसवें श्लोक का उच्चारण कर लें आत्मने वखिलम दृश्यम प्रलाप्य धिया सुधी भाव देक दे कमात्मा निर्मलाकाशवत सदा तो निर्मल आकाशवत तो ये दृष्टान्त है तुझसे आकाश की दो स्थितियां हैं एक मलिन आकाश एक निर्मल आकाश जब आंधी आती है पृथ्वी के धूलिकनों को अपने साथ उठा करके वह आंधी आकाश में छा जाती है अवकाशात्मक आकाश में तो अवकाशात्मक आकाश मलिन सा प्रतीत होता है लेकिन उस समय भी स्वरूपतः आकाश निर्मल ही है तो दृष्टांतगत निर्मलता को दार्टान्त में दिखाया जा रहा है कि जैसे आकाश की निर्मलता कादाचित की नहीं है अपितु हमेशा की है ऐसे ये वब्द का अर्थ यथा तथा होता है ना तथा को तो दृष्टांत वाक्य में लगा देना और तथा को दारिष्टांतिक वाक्य में ले आना तो तथा आत्मनि एव अखिलं दृश्यम प्रविलाप्य तो सुधि को चाहिए प्रविलाप्य ये लेवंत क्रियापद है ना प्रत्यय के स्थान पर ले पदेश होकर के बना है और त्वा प्रत्यय धातु से होता है कृत प्रत्यय होने से एक ही व्यक्ति दो क्रियाएं कर रहा है तो एक साथ तो दो क्रियाएं हो नहीं सकती तो ऐसे समय उस व्यक्ति को करना होगा एक क्रिया का संपादन पहले दूसरी क्रिया का पहली क्रिया के संपादन के पश्चात संपादन तो इनमें क्रम हो जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा युगपत दो क्रियाएं नहीं हो पाएगी उस दृष्टि से यहां पर कहते हैं कि एक है प्रविलापन क्रिया और दूसरी है भावना रूप क्रिया भावेत से बताई गई और इन दोनों का कर्ता है कौन सुधीर शब्द से लिया गया सुधी है अच्छी बुद्धि है जिस साधक की उसे सुधी कहा जाएगा और अच्छी बुद्धि में अच्छापना क्या है तो अच्छा पना है कि वह परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा करती है जिज्ञासा से संपन्न है तीव्र जिज्ञासा संपन्न है तो माना जाता है वो सुधी है और इस सुधी को यानी जिज्ञासु को भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक में प्रविलापन क्रिया का भी कर्ता बताया और भावेत क्रिया का भी कर्ता बताया है तो ये होगा कि सुधी ही धिया अखिलम दृश्यम आत्मनि एव प्रविलाप्य ऐसा पूर्वार्ध का हो होगा फिर क्या करें? तो कहते हैं एकम आत्मान सदा भावेत ऐसा नहीं करिए एक वाक्य बनेगा ये तो जो सुधी हैं उत्तम कोटि का जिज्ञासु है उसे अपनी बुद्धि से क्या करना है कि जितना भी दृश्य वर्ग है उसे आत्मा में विलीन करना है जैसे रस्सी के अज्ञान से भाषने वाले रस्सी में अध्यारोपित तो सर्प दंड भूरेखा आदि इन सब को क्या करता है रस्सी को जानने की इच्छा वाला व्यक्ति रस्सी में विलीन कर देता है और फिर उसे रस्सी ही रस्सी अवशिष्टतया प्रतीत होती है ऐसे ही जो सत्यद्वैत दिख रहा है भ्रांति से वह वस्तुतः अध्यासरूप है अर्थाध्यास रूप है अर्था अध्यस्त है कल्पित है उसकी अधिष्ठानभूत एक आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है तो जिसकी सत्ता से द्वैत सत्ता पाकर के हमें भास रहा है सत्य उस आत्मा में द्वैत को यानी दृश्य मात्र को अवस्थित देख ले विलीन कर ले उसकी सत्ता से अलग इसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं जैसे चंद्रमा न रात में दिखेगा न दिन में दिखेगा यदि सूर्य अपने चंद्रमा को दिए हुए प्रकाश को देना बंद कर दे जो प्रकाश है वो देना बंद कर दे तो चंद्रमा प्रकाश मान के रूप में कभी भाषित ही नहीं होगा प्रकाश स्वरूप ऐसे ही अमावस्या के दिन चंद्र का प्रविलय होता है ना प्रविलय होता है का मतलब वह जिससे प्रकाश पा रहा था उसके अभिमुख होने से चंद्रमा का अस्तित्व ही नहीं रहता उस दिन चंद्रमा हमें दिखता नहीं है होता तो दिखता नहीं नैसे अन्य दिनों में दिखता है तो वहां च, माना जाता है चंद्रमा का प्रविलाप हो गया आदित्य में सूर्य में ऐसे सूर्य स्थानीय जो आत्मा उसमें सारे लोक व्यवहार में प्रकाश्य प्रकाशक रूप से प्रतीत होने वाले जो अनात्म पदार्थ हैं वे भी अर्थात ध्यास रूप हैं उनका उनके अधिष्ठानभूत आत्मा में प्रवील है ये होगा अखिल दृश्य का प्रविलाप अधिष्ठानभूत आत्मा में ही ये कर लिया और फिर क्या करते हैं तो करते हैं भाक आत्मान भाव सदा भावे साधक को चाहिए कि एक आत्मस्वरूप का हमेशा चिंतन करे सदा का अर्थ है हमेशा का मतलब निरंतर दीर्घकाल और आदरपूर्वक चिंतन कर ले अनात्मा मात्र को द्वैत मात्र को आत्मा में प्रविलीन करके इस प्रकार ये 38 श्लोकों की चर्चा आज सम्पन्न हुई कल 11 तारीख नवरात्रि के अंदर एक सरस्वती सैन नामक विशेष अवान्तर उत्सव आता है वो है कल से लेकिन कल सुबह नहीं बा, सरस्वती सयन के संबंधी चार कृत्यों को संपन्न करना होता है एक आह्वान दूसरा पूजन तीसरा बलिदान और चौथा विसर्जन ये चार कृत्य संपन्न करने का नाम है सरस्वती शयन का संपादन करना और इन चार कृत्यों को अलग अलग चार नक्षत्रों से संबद्ध किया जो हमारे शिष्ट लोग हुए हैं उन्होंने धर्माचार्यों ने तो मूल नक्षत्र जब होगा तब आह्वान नामक प्रथम कृत्य संपन्न होता है पूर्वा साढ़ा नक्षत्र मूल नक्षत्र के बाद आता है उस समय पूजा की जाती है पूजा नामक कृत्य संपन्न होगा और उत्तरा साढ़ा नक्षत्र जब प्रारंभ होगा तो उसके समाप्ति तक कभी भी बलिदान बलिदान करने का अर्थ किसी की शिविर काट करके किसी का भगवान को चढ़ाना सरस्वती को चढ़ाना ऐसा नहीं सात्विक देवता है वो बलिदान का अर्थ होता है भेंट प्रदान करना और फिर विसर्जन सरस्वती का आह्वान किया था ना उस आह्वान का विसर्जन तो इस प्रकार ये चार कृत्य अलग अलग चार नक्षत्रों पर होते हैं श्रवण नक्षत्र से विसर्जन पूर्वा साढ़ा में पूजन उत्तरा साढ़ा में भेंट प्रदान देवता को जो पुष्प फल प्रसाद निवेदन किया जाता है वो भेट है देवताओं की और मूल नक्षत्र पर आह्वान इस प्रकार ये सरस्वती सैन होता है तो मूल नक्षत्र जब लगेगा तो आह्वान किया जाएगा मूल नक्षत्र लग रहा है बारह बजकर के 55 मिनट पर तो इसलिए शाम के समय हो जाएगा चाय पीकर के सरस्वती प्रतिष्ठान आभान सरस्वती का उसके बाद फिर पूर्वाषाढ़ा में दूसरे दिन हो जाएगा पूजन तीसरे दिन हो जाएगा भेंट दान और चौथे दिन विसर्जन श्रवण नक्षत्र जैसे लगेगा तो कल सुबह का तो स्वाध्याय होगा शाम को फिर सरस्वती शयन होने के बाद ग्रंथों का सब बांध करके किया जाता है पूजन आदि सरस्वती तो विद्या की देवता है न्या का माध्यम है शास्त्र ग्रंथ विद्या के प्रतीक है इसलिए उन प्रतीकों की पूजा की जाती है ग्रंथों की सरस्वती का जो स्तोत्र पाठ आदि है वो किया जाएगा रोज के सुबह शाम के पूजा के समय तो सुबह तो कल होगा यही आत्मबोध सायकाल सरस्वती शयन फिर चार दिन पाठ बंद रहेगा विजयादशमी को विसर्जन होगा विजयादशमी के दिन फिर पाठ प्रारंभ होगा 15 तारीख को दूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्यवं बादरायन सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्याप्तहाय दक्षिणाए नम ओ शाति शांति स